मन चाहिए वस्तु मिल जाएगी तो मन से पार नहीं होंगे मन चाहिए परिस्थिति में सुखी रहेंगे ना चाहेंगे तो भगवान कृपा करके वहां से गड़बड़ी करा देंगे क्योंकि मन ही तो हमारे को जन्म जन्मांतरक में भटकाता है जब मन का चाहना हो तो समझ लेना कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई गलती होती कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो मनोकामना पूर्ण होना बंधन है मनोकामना निवृत्त होना मुक्ति है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोशिश करना बंधन है इच्छा पूर्ति आपूर्ति ईश्वर की मर्जी अपने सम रहना ही मुक्ति अपनी मन की बेवकूफ में जैसा आता है सब इच्छा पूर्ति के लिए आदमी कुर कपट कर लेते धोखे कर लेते जो गुरु तारण हारे उन गुरु के हृदय में छुरा भूक देते है इच्छा पूर्ति के गुलाम फिर ऐसा भगते कि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था उद्देश्य ऐसा कपट किया और उद्देश्य ऐसा नहीं था कर गुरु को बताए बिना अपनी इच्छा के अनुसार करें तो भो सागर से पार नहीं हो सकते गुरु भी नहीं कर सकते ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते जो गुरु से कपट करने की हिम्मत रखता है वो साक्षात्कार कर ही नहीं सकता कपट गांठ मन में नहीं सबसे सहज स्वभाव नारायण व संत की लगे किनारे तो शुद्ध हिस्सा है शूद्र मन के गुलाम बनना कपड़े चाहे साधु के हो चाहे खास गुरु का शिष्य बने लेकिन अपनी तबाही के रास्ते जा रहे हैं हम कपटी आदमी अपनी तबाही के तरफ जा रहे हो कपटी आदमी तुरंत बचाव की बात बक मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था तो भूला है अनुशासन में तो बचे हुए नहीं तो तू तो क्या क्या करते अनुशासन में जो डपा है थोड़ा बच्चा पे मैं तो अच्छा छा कर बैठा हुआ किसी को फांसी लगी थी उस जो ने पूछा जो चाहिए मांग लो मरने वाले की इच्छा पूर्ति का व्यवस्था है विधान बोले मेरी अम्मा जान को बुला दो अम्मा आई और रेशम कहा रस्सी बननी थी तख्त हो अम्मा न जिकाओ अम्मा का नाक काट के थूक अब जिसको मौत की सजा है उसको दूसरी सजा क्या देंगे जजों ने पूछा ऐसा क्यों क्या बोले मेरी अम्मा मेरे से सख्ती से बात बाढ़ती तो मैं इतना गुंडा नहीं होता इतना ढके खूनखार नहीं बनता चलो कोई बात नहीं बच्चा है कोई बात नहीं ऐसे करते करते मेरी दुष्टता बढ़ गई मनमानी बढ़ गई और मेरी मनमानी ने मेरे को फांसी पर चढ़ा दिया मेरी ही जल जाए प्रभु की चाहिए गुरु की चाहिए हो जाए लेकिन दुष्ट लोग सफाई मारते मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था एक तो छुरा बहू का धोखा करके फिर ऊपर से दूसरा चुरा भी और हिला दिया कपट चल कपट अपनी तबाही का ही सामान है गुरु से छल कपट करके व्यवहार करना मोक्ष के रास्ते से गिर रहे कहा तो इंद्र पद भी तो तुच्छ लगे ऐसा आत्म पद और कहा गुरु से कपट करके तुच्छ जीवों की नहीं जन्म मरण में जाना मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंजी सो अनाधिकारिकों ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाए तो कुछ नहीं इसलिए भाव से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए हे प्रभु तुम्हारे में प्रीति हो ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में धोखा है दुख को बुलाना है भविष्य में अंधे कूप में गिरना है संसार अंधा कूप है जो गिरे तो गिरे भगवान को प्रार्थना करे और जब करते करते एक टक ईश्वर को गुरु ध्यान अमूलम गुरु मूर्ति एक ने करके दिखाया लेकिन उद्देश्य मन की वासना अथवा मन चाह करने का उद्देश्य होगा तो ध्यान अमूलम गुरु मूर्ति भी वही मन चाहे की तरफ ले जाएगी तर्क देके अपना बचाव करेंगे जो अपनी गलती को ढकना चाहते हैं तर्क देके लंबी यात्रा होगी न जाने कितने जन्मों के बाद ईश्वर प्राप्ति हो कोई कह नहीं सकते मारों के अमाण के कितनी योग्यता लेकिन मन चाहो चलो बा मन में वासना रहती मन की वासना के अनुसार करते रहे तो क्या करें मन में वासना रहती है अब क्या करें तो फिर भगवान पाने की वासना भर दो तो भगवान मन का पेट फाड़ के निकल जाएंगे बाहर भगवान पाने की इच्छा को भर दो बस भगवान को कोई निकल जाता नहीं भगवान उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाते भागवत की कथा से सीखने को मिलता है ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं इसीलिए सब बदमाशा होती हैं मन की ऐसे ही मिल गए मुफत में गुरु जी अपनी औकात भूल जाते लोग माया हमें असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल प्रभु कंसो मां ज्योतिर् गया अंधकार से बचाकर आत्म प्रकाश की ले चल मृत्यु और माम अमृतम गमाया जन्म मरण के इस चक्र से बचाकर अपनी अमरता की ले चल प्रभु सच्चे हृदय से प्रार्थना करते जा पहले तो ऐसे ही करे पर धीरे धीरे सत्य को जाओगे तो हृदय भी सच्चा होने लगेगा संसार झूठा है मिथ्या है मिथ्या को जाओगे तो तुम भी मिथ्या के तरफ बढ़ते जाओगे सत्य को जाओगे तो सत्य के तरफ बढ़ते जाओ जाओगे कठिन नहीं है परमात्मा तो सहज में है जिसको कभी छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है लेकिन अब आगे असत्य से सुखी होना चाहते इसीलिए दुर्भाग्य उनका बनता रहता है झूठ कपट बेईमानी विकारों से सुखी होना चाहते काम से सुखी होना चाहते लोभ से सुखी होना चाहते चल कपट करके सुखी होना चाहते इसलिए तबाह हो रहे हैं सुख भगवान है लेकिन इन बेईमानों के द्वारा सुखी होना चाहते लोफरों के दोस्ती करके सुखी होना चाहते ये लोभ मोह कपट छल बेईमानी सब लोफर तो हैं, उनको साथ में रख के सुखी रहना चाहते धन्य है बुद्धि बुद्धि मारी हुई है हम्म गायत्री मंत्र में प्रार्थना धीओ यो न प्रचोदया हमारी मतियों में भू वसो तत्सवित वरण हम परमात्मा को वरण करते लोग भूवर लोग सब में जाते हम उस ईश्वर को वरण करते हम उस ईश्वर को चार हमारी बुद्धियों में ईश्वरीय हो जाए ईश्वरीय समझता है ओम ओम प्रभु जी ओम ओम ओम, ओम शांति गुरु से छुपाकर कोई ऊंचा उद्देश्य हो सकता है क्या कोई बात गुरु से छुपाते हैं बोले मेरा उद्देश्य तो बुरा नहीं था जो काम गुरु से छुपाना पड़े उसका उद्देश्य क्या होता है धन्य तुम्हारी गत तुम ही जानी नानकदास सदा कुर्वानी